विक्रांत इस तरह के सड़क के लुटेरों की हरकत से भली भांति परिचित था लेकिन कभी इन लोगों का पाला विक्रांत से नहीं पड़ा था इस तरह के लुटेरे हमेशा अपने गैंग के साथ मिलकर काम करते हैं और ज्यादा दिन तक एक जगह पर नहीं रहते एक जगह ठिकाना बनाने के बाद कुछ दिन तक आसपास के एरिया में लूटपाट करने के बाद वहां से फरार हो जाते विक्रांत को यह भी यकीन था कि इस व्यक्ति के कुछ दोस्त यार यहीं आसपास कहीं छुपे होंगे ये लोग जानबूझकर गाड़ी के आगे कूद पड़ते हैं और फिर चोट लगने का बहाना करके राहगीरों से पैसे ऐंठते हैं ये अपने काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि गाड़ी के आगे कूदने के बाद भी इन्हें चोट नहीं आती और गाड़ी चलाने वाले को लगता है कि सच में उनकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और फिर डर के मारे इनकी पैसे की मांग पूरी कर देते हैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जबरन ही लोगों से लूट करके भाग जाते है आज मंजू के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा था उस व्यक्ति ने पहले ही मंजू की कार को टारगेट कर लिया था पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं यहां तक कि जो उसकी पीठ आदि जख्मों पर चोट का निशान था वो उसने खुद से ही पीटकर बनाया हुआ था इस तरह के चोट के निशान हमेशा इनके शरीर पर बने रहते और एक ही चोट को दिखाकर ये बहुत से लोगों से पैसे ऐटते मंजू को उसने इस तरह से फंसाया था कि वो पैसे देने के लिए मजबूर हो चुकी थी वो उससे पैसे कम करने के लिए कहने लगी लेकिन वो आदमी किसी भी कीमत पर अपनी डिमांड से हटने का नाम नहीं ले रहा था विक्रांत भले ही इस वक्त पुलिस ऑफिसर है लेकिन अपने पिछले जन्म में गैंगस्टर रहा था और इस तरह सड़कों पर मारपीट करना उसके लिए काफी आम बात हुआ करती थी सामने मंजू को उस आदमी के स्कैम का शिकार होते देख विक्रांत का दिमाग घूम गया गाड़ी से बाहर निकलते ही वो कुछ लोहे का रॉड या कोई डंडा खोजने लग गया लेकिन ना तो मंजू की गाड़ी में ऐसा कुछ था और ना ही वहां आसपास उसे कुछ मिल रहा था इस वक्त दोपहर के बारह बज रहे थे सड़क बिल्कुल सुनसान थी इक्का दुक्का ही गाड़ी आ जा रही थी यहां कोई दिख भी नहीं रहा था थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे बाइक के साथ दो आदमी खड़े थे जो कि बड़े ध्यान से इसी तरफ देख रहे थे उन्हें देखते ही विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग भी उसी आदमी के साथ विक्रांत को गाड़ी से बाहर देखकर वो आदमी कुछ पल के लिए सक पका गया उसे उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी में कोई और भी बैठा हुआ हो सकता है और फिर जब ये आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था तो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया विक्रांत को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी उसे पता था कि कुछ भी हो मेरा पक्ष मजबूत है और मैं कैसे भी करके इन लोगों से पैसे लूट कर ही जाऊंगा मंजू अभी भी उस आदमी से पैसे कुछ कम करने की रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन अब वो थोड़ा रूढ़ होकर बोला मैडम आप फालतू में अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। तभी विक्रांत वहां पहुंच गया उसने अपने बाएं हाथ से मंजू को पीछे किया और फिर हाथ से एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया तमाचे की आवाज से वहां का इलाका ही गूंज उठा उस आदमी के कान सुन हो गए वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी विक्रांत ने दूसरा थप्पड़ लगाते हुए उसका गाल सुझा दिया अब वो भी आक्रामक होकर विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर तीसरा मुक्का उसके जबड़े पर रख दिया मुक्का इतना जोरदार था कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा उसके मुंह से खून बहने लग गया तभी वहां सामने बाइक के पास दो आदमी तेजी से भागते हुए विक्रांत ने मंजूर की तरफ देखते हुए पूछा मैडम गन है आपके पास नहीं आज ऑफिस कहा जा रही थी गन नहीं है अच्छा फिर कोई चैन डंडा कुछ है नहीं मंजूर घबराते हुए तभी सामने से आता हुआ एक मोटा आदमी विक्रांत पर टूट पड़ा लेकिन विक्रांत ने अपनी मुट्ठी टाइट बांध कर पूरे दम से उसके पेट में प्रहार किया विक्रांत का घुंसा इतना जोरदार था कि वो आदमी थोड़ा हवा में उछलकर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा उसके जमीन पर गिरने से वहां धूल का गुबार भी उड़ पड़ा विक्रांत विक्रांत रुक जाओ रुक जाओ मंजू चिल पड़ी वो विक्रांत का ये राक्षसों वाला अवतार देख सहम उठी वो विक्रांत को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि वो मोटा आदमी फिर से उठ खड़ा हुआ वो गुस्से में दहाड़ता हुआ विक्रांत की तरफ बढ़ा इस बार विक्रांत ने उसके मुंह को निशाना बनाया और उसकी नाक पर जोरदार पंच कर दिया इसके तुरंत बाद ही विक्रांत ने गाड़ी की बोनट पर अपना हाथ टिकाते हुए हवा में उछल अपने पैर के पंजों से उसके सीने पर जोरदार प्रहार कर दिया अब की बार तो वो जमीन पर चित्त ही हो गया उस आदमी के साथ ही एक और दुबला पतला शख्स था लेकिन विक्रांत का पागलपन देख उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई इसके बावजूद भी अपने दो दोस्तों के साथ ही जमीन पर धराशायी हो गया अब तीनों के अंदर दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी अब तो मंजू और ज्यादा डर गई थी वो फिर से विक्रांत को रोकने के लिए आगे बढ़ी विक्रांत रुक कर खड़ा हो गया वो थोड़े मजाक के मूड में था मंजू को देखते ही उसने सीरियस पुलिस ऑफिसर की तरह पैर पटकते हुए मैंने इन्हें पकड़ लिया है अब आप इन्हे जेल में डालकर केस खत्म कर सकती है मैडम मंजू सच में विक्रांत से काफी इरिटेट हो गई थी उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा वरे आपको पता नहीं ये तीनों एक मर्डर केस में फरार चल रहे है विक्रांत इतना कहकर उन तीनों की तरफ मुड़ा और फिर बोला तुम तीनों मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए हो अब बस चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और अपना मुंह बंद रखना कुछ भी बोलने की कोशिश की तो तो मैडम होगा मंजू की तरफ देखते हुए बोला मंजू को कुछ नहीं समझ आ रहा था वो बस हैरान होकर विक्रांत को देखे जा रही थी तो बहुत बुरा होगा और मोटे उठ जल्दी तुझ पर तो मैं तीन चार केस और लगाऊंगा